कपिल जी को माना जाता है कपिलीजिक सांख्य माने सामान्यतया सम्यक ख्या अनयायी थी संख्या शब्द की वित्ती होती है और सांख्य का तात्पर्य जो कहते हैं जो संख्या के परिजनों से कितने तत्व मानते विकृत अविकृत इन शब्द को मिलाकर के कितने तत्व के पच्चीस पच्चीस तत्व अयु विनाय अपने कारिका में कितने तत्व हैं? 25, 25, तत्व, तत्व हैं और इनको कहा जाता है शांत शास्त्र जो है और निरीश्वर वादी ईश्वर एक स्वतंत्र एक पुरुष है परंतु जो ईश्वर नाम की सत्ता ये नहीं मानते और इनका जो सहयोगी शास्त्र इसको बोलते हैं योग शास्त्र वहां पर समग्र साधनों का वर्णन है वहाँ ईश्वर प्रणिधानात् सूत्र है उसके द्वारा कहा जाता है कि वह तेसर शांत वह ईश्वर की सत्ता को मानता है क्या मानता है ईश्वर की सत्ता को मानता है इस ईश्वर की सत्ता के मानने में अलग अलग सभी लोग हेतु देते हैं कोई ईश्वर को जगत कर्न अंगीकार करता है कोई ईश्वर को कृपा प्रसाद प्रदात मानता है कोई कर्मादि जड होने से उनमें प्रवृत्ति निवृत्ति संभव नहीं है तो उनमें जो फलोन जनक आए इसलिए ईश्वर मानता है अलग अलग मेसांग अन्याय में जगत का कर्ता ईश्वर है क्या है जग, जगत जग, का कर्ता ईश्वर है ऐसा मानता और निमित्त कारण वेदांत में है तो कर्मादि जड़ है उनको फल फलोन्मुख करने के लिए ईश्वर की सत्ता माननी क्या माननी है फलोन्मुख करने के क्योंकि मीमांसक लोग अनिश्वरवादी है मीमांसक भी ईश्वर को नहीं मानता क्या है वो कर्म ही सब कुछ तो वहां उनके मत को करते के उपनिषद में भगवत पाद कहते हैं कि नहीं ईश्वर मानना आवश्यक है क्यों ईश्वर मानना आवश्यक है क्योंकि जड़ जो वस्तु है वह फल देने में समर्थ नहीं है इसलिए इसको कर्म को फलोन्मुख बनाने के लिए क्या चाहिए ईश्वर को मानना नहीं आए इन लोग जगत कर्तवें तो कहते जगत करते कर्तव्य ईश्वर की मानने की आवश्यकता नहीं ऐसा वो कहते हैं अतः अलग अलग हैं वहां ईश्वर आत्मन ईश्वर के प्रणिधान से क्या है प्रसादात् मतलब कहा है वही तो बताने हमने उनके प्रणिधान से क्या होता हमको मोक्षादि की प्राप्ति होती इसका मतलब कृपा प्रसाद करने वाले कौन है ईश्वर है यहाँ पर ईश्वर का अस्तित्व स्वतंत्र तैयार नहीं है एक पुरुष है जो भोक्ता है और प्रकृति क्या है कर्ती है प्रकृति समग्र प्रपंच को करने वाली है वह प्रकृति नित्य है शाश्वत है पुरुष भी नित्य है और शाश्वत और पुरुष केवल क्या है भोक्ता है और प्रकृति क्या है करता है इन दोनों का पंगु अंधा की तरह क्या होता है संसर्ग होता संसर्ग, संसर्ग। होता है अंधा का मतलब होता है ज्ञान शून्य तो प्रकृति जड़ वस्तु में ज्ञान नहीं हो सकता है इसका मतलब अंधा कौन है प्रकृति है।, है, है और पुरुष क्या है कार्यवाला है लंगड़ा है इसलिए अंध इनका संसर्ग होता है क्या कहा जाता है अंध पुरुष जो संयोग वही संयोग क्या है कि उनका काल्पनिक तरह का है प्रतिबिंब के रूप में उनका संबंध तो यह सांघ का सिद्धांत है कि प्रकृति की कभी भी नाश नहीं होता अन्य शास्त्रों में जो प्रकृति को मानने वाले जो वेदांत आदि है वो कहते हैं इस प्रकृति का अनादि जो प्रकृति है उस प्रकृति का क्या होता है नाश होता है जैसे अनादि प्रागभाव भाव आता है उस अनादि प्रागभाव का क्या होता है नाश होता अनादि प्रागभाव शांत अनादिश प्रागभाव सांता नहीं अनादितांता प्रागभावा और सा अनंत भावा जो साविर और अनंत है वो प्रध्वंता माने नाश का नाश नहीं होता उत्पन्न है कभी मरता नहीं हुआ परंतु अनादि है और क्या है नष्ट होने वाली वस्तु का नाम प्राग भाव उसी प्रकार अन्य शास्त्र में माया अनादि है परंतु वह नष्ट होने वाली वस्तु है इनके यहाँ क्या है कभी भी जो प्रकृति है प्रकर्षण करो इति प्रकृति और प्रकृति कभी भी क्या नहीं होती है नष्ट नहीं होती क्या नहीं होती नास्ट है नष्ट नहीं होती और इनके यहाँ अनेक पुरुष हैं दृष्टान्त देंगे कि यदि एक पुरुष होता तो जो आप सोच रहे हैं तो हमको भी सोचना चाहिए हम जो सोच रहे हैं तो आपको भी सोचना चाहिए एक आदमी ने सब पढ़ लिया सबको आ जाना चाहिए ऐसा नहीं देखा जाता है इसका मतलब है कि जीव सब अलग अलग है क्या है सब जीव सब अनेक जीववाद ने वास्तविक इन सब की अलग अलग सत्ता है किनकी की है इनकी, इनकी? वास्तविक अलग, अलग अलग इनकी सत्ता है और अन्य दर्शन में औपाधिक मानते हैं क्या मानते हैं माने वेदांत आदि में औपाधिको मान बनाना है बस तिथि ये दूसरे इसमें पंचोषण यहाँ नहीं आएगी पंचोषण यहाँ नहीं है यहाँ इंद्रियों में दो प्रकार का आहार भूतों की और इन साथियों जाएंगे उत्पत्ति बताएंगे इसलिए इनके यहाँ का अपंच भौतिक इंद्रियाएँ क्या है भौतिक इंद्रियां हैं भूतों से जायमान नहीं क्या नहीं हमारे है? हैं भूतों से जायमान नहीं इसलिए इसको क्या कहते हैं अपंच भौतिक इंद्री दर्शन भी कहते जैसे न्याय में चार इंद्री भूत उत्पन्न है कैन्द्री चार, चार इंद्री भूतों से उत्पन्न वाह इंद्री जैसे हमारा तेज से उत्पन्न चक्षु और ण है पृथ्वी का मतलब उत्पन्न है और तब वायु से और रसदाइंद्री जल से, से, से शोध इंद्री आकाश रूप है वो नित्य है अंताइंद्री नित्य है क्या मन का लक्षण है वह क्या है परमाणु रूप और नित्य क्या है निथ्या। निथ्या। निथ्या। इसका मतलब है कि दो इंद्रिय उत्पन्न नहीं होती सोत्रेन्द्रीय आकाशात्मक आकाश नित्य विभु है आकाश का लक्षण क्या है उत्पन्न नहीं हो सकती दूसरा मन नित्य है वो भी नहीं उत्पन्न हो सकता है तो चार इंद्री क्या होती है उत्पन्न होती हैं और यह भौतिक है माने भूत से उत्पन्न है और अलग अलग भूतों से उत्पन्न है और न्याय में भी पंचीकरण प्रक्रिया नहीं क्या नहीं है पंचीकरण पंची प्रक्रिया न्याय में भी नहीं है महा वो क्या होते हैं ये सभी जब उत्पन्न करती है जल तेज और वायु उनसे उपस्टंभ क्या है उपष्टम्भ शब्द का प्रयोग क्या किया है उपष्टम्भक है, है। जब वर्ण का शरीर उत्पन्न होगा हाँ। उसमें पृथ्वी और तेज और बनीय तीन भूत क्या होंगे सहायक तो पंचीकरण प्रक्रिया यहाँ पर भी नहीं, नहीं होती है क्या नहीं होती है पंचीकरण प्रक्रिया नहीं हाँ। होती जिसे पंची मत परंत यह सहायता एक दूसरे की यहाँ हो रही है जो चार भूतों एक दूसरे के जो उत्पन्न वाले हैं वह उसके या क्या करते हैं सहायता करते हैं। भूत आकाश भी है सहायक है निमित्त तीन वा परंतु किसी पंचीकरण नहीं होता मिलते ही नहीं है जैसे हम लोग जब वेदांत का अध्ययन करते हैं उस समय पर पंचीकरण होता है कि पांच भूतों का जो आधा फिर आधे का चार भाग उन चार भागों को एक एक में मिला देना इसी का नाम पंचीकरण फिर पंचीकरण से स्थूल समग्र जगत की उत्पत्ति होती है होती है स्थूल समग्र जगत की उत्पत्ति होती है ऐसा काया था का मिल करके ये कहते नहीं वो भूत उपस्तम्भक है वह क्या नहीं है पार्थिवी इस शरीर का तो पृथ्वी ही वास्तव में संवाही कारण है जल तेज और हमारा वायु आकाश आदि उसके उत्साह ये किनका है इनका मत वहां पर क्या कि है कि यह अहंकार से पंचतन मात्राएं हैं उन पंचतन मात्राएं से क्या उत्पन्न होता है यहाँ पर अभिमानो महांकारा फिर आया ना सात जो बताए पहले प्रकृति से महात्महा से अहंकार अहंकार से द्विधा प्रवर्त सरकार और अहंकार से क्या हुआ दो प्रकार का अहंकार है एक अहंकार से पंच तन मात्राएं उत्पन्न मैने पंचभूत उत्पन्न होते हैं और एक अहंकार से एकादश गण कह इंद्री समुदाय उत्पन्न होता है इसका मतलब साफ साफ होगा कि भूतों से इंद्रियां उत्पन्न नहीं है उनके लिए एक अहंकार अलग है अहंकार के जो दो भेद किए कार्यकार कौन है अभिमान अहंकार तस्मा विधेयक इंद्री अच्छा माना एकादश गण माना इंद्री तन्मात्र का पांच उसके बाद दूसरी कारिका क्या आ गई उसके कन्मात्री विशेषा भी होता ये मतलब अहंकार का दो नाम है और सात्विक का सात्विक और तामस आ, ने वयकृता अहंकार से पंचतन ऐसा करके आएगा तो इन तो इंद्रियां निश्चित हो गई कि हमारी क्या है सांख्य दर्शन में अपंच भौतिक सांख्य में मतलब न्याय में भी भौतिक है मान्य भूत से उत्पन्न वो अलग अलग भूत से उत्पन्न यहाँ पर भी ज्ञान सभी अलग इंद्रियां सभी अलग अलग भूतों से उत्पन्न पंचीकरण से उत्पन्न नहीं वेदांत में भी इसे से मन आकाश के सात्विकांश से तो इंद्री उत्पन्न है और वायु के सात्विकांश से तो उत्पन्न है और तेज के सात्विक अंश से शक्ल इंद्री उत्पन्न है और जल के सात्विक इंद्र उत्पन्न पृथ्वी के सात्विक अंश से घ्राण इंद्री उत्पन्न एक एक उत्पन्न परंतु भूतों से उत्पन्न भूतों के सात्विक अंश से रज अंश से क्या उत्पन्न है हमारे अलग अलग जैसे उत्पन्न है, आकाश के ने, ने। रजह अंश से उत्पन्न है उसी प्रकार हमारा जो वायु के रज अंश से क्या उत्पन्न हुआ पानी बताया पानी उसके बाद अग्नि के रजो अंश से पार उत्पन्न हुआ और जल के रजवंश से, से क्या उत्पन्न हुआ आयु आयुआ और उपस्थ उपस्थ अंतिम अंतिमा अंतिम कौन है प्रदीप है तो उसकी उत्पन्न सबके अलग अलग रजवंश से फिर पांचों की मिले रजोवंश से क्या उत्पन्न हुए पंचमांत तो का वेदांत का यह प्रक्रिया मतलब ये भौतिक है ये सब क्या है भूतों से उत्पन्न किसी न किसी भूत से उत्पन्न परंतु यहाँ पर, पर दश गण का अलग कर दिया है अहंकार उत्पन्न होता है और वह जो हमारी पंच मात्राएं अलग है कि उन पंच मात्राओं से पंचभूत बनते हैं कहाँ पर शांत उन पंचभूतों के बाद में इंद्रियां नहीं बनती हैं इसका मतलब है कि इनके यहाँ जो, जो इंद्रिय है वह पंच मन भौतिक नहीं है इनको क्या कहेंगे अभौतिक इंद्रीवादी कहेंगे क्या कहेंगे और इनके यहां का जो मन है मन है उभयात्मकम मन क्या है मन कर्म आत्मक भी है ज्ञान आत्मक उभयात्मक मन क्या है वहां इनके यहां और वहां क्या करता है सब को ग्रहण करता है अंत इंद्री मन है क्या है वह ज्ञान इंद्री में ही आता है किसमें आता है परंतु इन्होंने क्या कहा है उभयात्मक मन शांत वाले में उभयात्मक मन ऐसे और प्रमाण पद्धति में भी बहुत भेद है जी। यहाँ प्रमाण पद्धति क्या है तीन मानते हैं तीन मानते हैं न्याय में चार मानते हैं वैशेषिक में दो मानते हैं वेदांत में छह मानते हैं क्या मानते हैं छह अलग अलग अलग अलग सभी दर्शन मानते हैं और यहाँ का है सत्कार्यवाद क्या है सतकार सत्कार्य मतलब होता है कार्यम सदउत्पद्य पहले कारणे कार्यम सदउत्पत्ते मैंने कारण में पहले से ही कार्य विराजमान है। उसके साधन समाधान में क्या होता है वो अभिव्यक्त हो जाता है दंड चक्र चीवर जो लाएंगे उसके द्वारा क्या हो जाएगा अभिव्यक्त हो जाएगा वो घट रूप में मिट्टी दिखने लगेगी इसने पहले मिट्टी में घट है उस घट को जब कारण समावधान है तो आ जाता है इसके लिए हम लोग सामान दृष्टान्त व्याकरण पढ़ते है जैसे एक भू धातु अकर्मक है जब अनुपर लग जाता है तो सकर्मक हो जाती है तो उस अनु के लग जाने पर भू में जो बैठा हुआ अनुभव रूप था ज्ञान जिसका अर्थ वह अनु के लगने सन दोतित होने लगा वह कोई दोतन कर दिया उसका अनु का निजी अर्थ नहीं उसी प्रकार यहाँ पर दंड चक्र की और कुलाल ने जब सबका समावधान हुआ तो उस मिट्टी में घट द्योतित होने लगा क्या लेगा? घट उसमें दिखने लगा क्यों ने लयगा घट रूप में व परिणमित तो हो गई मिट्टी दिखने लगी क्या होने लगी है हाँ, हाँ, वस्तुताओं मिट्टी ही है परन्तु तो घट रूप में फूटेगा तभी मिट्टी बन जाएगा इसलिए ये क्या कहते हैं इसको सतकार्यवाद सतकार्य क्या कहते हैं इसको यह कारण में पहले से रहता है इसलिए इसका नाम है सतकार्यवाद अद्वैत वेदांत में भी सतकार्यवाद परन्तु तो बहुत दोनों का अंतर ठीक अब यहाँ पर जो सत्य आरंभवाद कहते हैं न्याय शास्त्र को आरंभवाद कहते हैं इसी को बोलते हैं असत कारणवाद असत कारण असत कार्यवाद मान असत कार्य मान असत इसका जो कार्य कार्य कारण में नहीं था यह क्या हो? सतकार्यवाद यह असत कार्यवादी इसी को बोलते हैं आरंभवादी वहाँ मिट्टी में घटा को नया आया मिट्टी में वो पहले घड़ा नहीं था इसलिए क्या कहते हैं असत कार्य आबादी आरंभ क्या कहते हैं आरंभ आबादी कहते हैं असत कार्य कहते हैं किसको नई आयकों को या परमाणु से उत्पन्न होता है तो अन्य जगह पर की परमाणु से नई चीज उत्पन्न नहीं हो तो बौद्ध लोग कहते हैं परमाणुओं का जो समुदाय वही घट है क्या है परमाणुओं का जो समुदाय है, कोई वहाँ अवयव से अतिरिक्त अवयवी नहीं है क्या नहीं है अवयवी यहाँ परंतु ऐसा वो लोग कहते वो लो कहते समुदाय है तो नैया लुस्ता खंडन करते मुक्तावाली में ऐसा संभव नहीं है से एक अवयवी नाम का एक द्रव्य उत्पन्न हो मानना पड़ेगा क्योंकि अवयव नाम अप्रत्यक्षत्वात अवय विना पी अप्रत्यक्ष यदि अवयव परमाणु हमारे क्या है प्रत्यक्ष के योग्य नहीं है उन परमाणुओं का जो कुंज है वो कैसे प्रत्यक्ष होगा नहीं हो सकता अतः इसका मतलब एक नया वहाँ अवयवी नाम की कोई वस्तु उत्पन्न हुई जो हमारे दृष्टि गोचर हो रही है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं आरम्भवादी क्या बोलते हैं और सांख्य शास्त्र को बोलते हैं परिणामबाद दूसरा इसका नाम क्या है परिणाम परिणामबाद होता है क्या होता है परिणामबाद होता है तीसरा आता वेदांत का जो अपना सिद्धांत है एकदम ब्रह्म की दृष्टि से तो उसका है विवर्तवाद क्या है विवर्तवाद है किसको लेकर के ब्रह्मपुर का जब लेंगे तो कौन बाद आएगा विवर्तवाद कौन बाद कह लेंगे विवर्त का मतलब होता है कारण में विकृति के बगैर ही कार्य की अभिव्यक्ति हो जाना यही विवर्त क्या है मैंने कारण में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी और क्या हो जाएगी हो जाएगी कार्य में कार्य दिखने लगेगा। तो घट में मिट्टी में बिक्री हुई तब तो घट में ब्रह्म अच्छा के बता जब ब्रह्म को मानेंगे तो ब्रह्म का ब्रह्म का जगत विवर्त है तो जब विवर्त का मतलब क्या है जो विवर्त का ही मतलब होता है की अपने स्वरूप से चित्त ना होते हुए वो अन्यथा रूप में दिखने लगे जिसे रज्जू में सर्प दिखता है तो रज्जु अपने स्वरूप को विकृत नहीं करती है और फिर भी सर्प दिख जाता है मन स्वास्वरूप से अप्रच्युत अन्यथा रूपेण धानम विवर्ता जो अपने स्वरूप से प्रचित ना हो और क्या हो जाए अन्य प्रतीत होने अन्यथा प्रतीत हो उसको विवर्त तो भ्यवर्त कहते हैं है। क्या कहते हैं विवर्त तो विवर्त उपादान कारण उपादान के मतलब में कार्य जनकत्व उपादानत्व उपादान की परिभाषा है स्वातादात में कार्य जनकत्वम इसे क्या बोलते हैं उपादान, उपादान। निमित्त की सामान्यतया परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं कि निमित्त जो ईश्वर में जगत कर्तृत्व तो है तो क्या उपादान क्या है लक्ष्म मतलब? अरे वहां पढ़े तुम लोग तर्क संग्रह के उसे बताइए दीपिका में आया अनु ईश्वर जब निमित्त कर्म जगत का है चिकीर्सा कृति मान उपादान अपरोक्षा गोचर चिकीर्सा गोचर चिकीर्सा कृति मत्वम करतृत्व जो करता क्या चीज है कहा उपादान उच्चरा परोक्ष ज्ञान ईर्षा कृतिमत्व यही क्या है हमारा कर्तृत्व है कर्ता है अन्य लोग ऐसा कर्ता नहीं है तो उपादान गोचर ज्ञान शक्ति मत्व कर्तृत्व उपादान, तो गोचर ज्ञान शक्ति मत्व है वही क्या है करता है तो वो लोग कहते हैं कि सोपादान अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृतिमत्व कहोगे तो या जो कृति है कृति जन्य क्या नहीं होती है इच्छा आदि नहीं होती है तो सामान्यतः कुछ लोग ये कहते हैं उपादान अपरोक्ष ज्ञान कृतिमत्व कहोगे तो कृति इच्छा दो न इसलिए वो लोग कहते हैं तोान गोचर ज्ञान शक्ति मत तो यही क्या है कर्तृत्व है तो यह जो कर्ता करता क्या बोलते हैं सबको कर्ता बोलते हैं यहाँ सांक में क्या है कि संपूर्ण जगत का प्रपंत का कर्ति कौन है प्रकृति है कौन है उस प्रकृति में जब संक्षोभ होता है तो तीनों गुणों की जो साम्यावस्था है तीन गुण कौन कौन है गुण। गुण। आ, गुण। गुण। सत्व गुण एवं सत्य गुण, गुण। तो रजस शब्द है तमस शब्द और सत्य शब्द तो रजस होने से क्या बन गया रजोगुण शिवो वंध्या शिव वंध्या तो कौन शगता शिव वंध्या में हिचा उसी प्रकार रजोगुण वही लगा है रजसता रजोगुण तमस्ता तमोगुण कौन सो तो लगता है हिचा सत्व अकारांत है इसलिए वो आने ही होगा क्योंकि वह पर सत्व गुण कहलाएगा क्या कहलाएगा गुण इसलिए बोलना है सत्व गुण बोलना उसको रजोगुण तमोग समाज भी करेंगे तब भी क्या हो जाएगा हक चतुक्त हो जाएगा वो शांत शब्द है और सत्व शब्द अकारण है इसलिए क्या बोलना है गुण और उनको बोलना है तमोगुण रजोगुण तमोगुण रजोगुण बोलते बोलते लोगों ने शुरू कर दिया सत्व गुण रही बोलना शुरू कर दिए कर दिया परंतु तो ये क्या है हिंदी में लिखा भी तो नहीं जाता है सत्य तो तो तो तो गुण बोलना है ठीक है जी, जी। अब जो लेके उसको तय करें तो तुम तो काट दो ही करके जी, जी। गलत है डरना क्या बात है गलत तो गलत है कोई लेखे तो हम क्या कर सकते हैं अच्छा तो उसमें कुछ बना दो सत्य ऊ गुण यदि सत्यो गुण कर देना तुम्हारी कल्पना कर पाओ तो कर देखना हो गया कर तो हो कर, नहीं होकर तो बन सकता है परन्तु जो विवक्षित वो अर्थ नहीं विवक्षित हो पाएगा ना इसलिए यहाँ पर क्या है अब प्रमाण में ये लोग कौन, कौन कौन तीन प्रमाण मानते हैं प्रत्यक्ष अनुमान शब्द शब्द प्रमाण मैंने प्रत्यक्ष को मानते हैं अनुमान को मानते हैं अनुमान के तीन भेद बताएंगे शब्ण। और शब्द प्रमाण शब्द प्रमाण माने क्या चीज है आप तो, आप तो बारे बारे। माने वेद आगम जिसे बोलते हैं आगम प्रमाण इनके क्या।, क्या है आगम, आगम, आगम प्रमाण परंतु तो आगम से भी कहेंगे कि मुक्ति नहीं मिलेगी व्यक्ता व्यक्त विज्ञान व्यक्त अ और और माने पुरुष इनकी ज्ञान से मुक्ति मिलेगी वो तो आगम की भी निंदा करने वाले की आगम वाले से काम नहीं होने वाला है द्य तो क्या यहा है हाँ हाँ उसमें बहुत कुछ अशुद्ध चीजें लिखी हुई है इसलिए ठीक नहीं है उसे ज्ञान होने वाला इससे ज्ञान होगा माने व्यक्त व्यक्त्यक्त इन तीनों का जब ज्ञान माने व्यक्त माने प्रकृति अव्यक्त माने प्रकृति व्यक्त माने प्रकृति ये सब पूरा हो गया और ज्ञान माने जो पुरुष व्यक्त माने वही तो अभिव्यक्त माने मूल प्रकृति व्यक्त माने समृति हो गई और उसका ज्ञा माने जो पुरुष इन तीनों का जब ज्ञान होगा तब आपको क्या वो दुखद त्रय विघात हो में कहेंगे मैंने दुख दुखत्रय का विघात हो जाने से क्या हो जाएगा हम लोगों का मुक्त तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इस दर्शन में बहुत पूछे है अब आया सांख तत्व कौमती ईश्वर कृष्ण ने क्या लिखी है सांख कार्य का उस सांकारिका के ऊपर वाचस्वती मिश्र जो द्वादश दर्शन कान कर जाते जो बारह दर्शनों पे जिन्होंने टीका लिखी है कितने दर्शन में बारह मैंने जो छह मने बौद्ध के चार और चार बात और जन इतने हुए छह हम इस प्रकार से आशिक और नास्तिक दोनों दर्शनों पर उनकी बहुत टीकाएं और एक बारह दर्शन लिखना कोई आश्चर्य है उसका सबसे बड़ा आश्चर्य कि जिस दर्शन की बात लिखते हैं उसी दर्शन की वो बात करते हैं जिसे नहीं मान लो हम लोगों ने पढ़ाना है शांत तो तमाम वेदांत के उसमें लाल लाख बातें करने लगे ऐसा वो नहीं करते शांत लिखना है तो शांत के ही सिद्धांत को जैसा उसका सिद्धांत तो वैसे लिखते माने उसमें अभिनिवेश रहे अन्य शास्त्र का भी निवेश नहीं करते केवल सांख है तो सांख वा बदल करना माना वो सांख ही है फिर जब वेदांत की बात आए भागवती लिखेंगे तो फिर वो वेदांत के तरह ही चलेंगे क्या करेंगे उसी के सिद्धांत को लिखेंगे न्याय में चलेंगे तो न्याय के ही सिद्धांत को लिखेंगे वह अपने अन्य दर्शनों का सिद्धांत उसमें ला करके वो लपेट नहीं करते इसलिए इनको कहते हैं कि बहुत तटस्थ व्यक्ति है क्या है तटस्थ हैं अब समग्र दर्शनों को जानते हैं इसलिए इनका दर्शन पढ़ना जरूर चाहिए जो सब कुछ इतना बड़ा विद्वान होगा वो सब समझ के लिखा होगा इसलिए इसमें लिखा है सांख तत्व माने तो जो सांख सा उसके जो तत्व हैं कितने तत्व पच्चीस तत्व उन पच्चीस तत्वों को प्रकाश करने वाला तो बहुत थे पर तो स्पष्ट तैयार इसका नाम दिया कौमदी आप लोग सब पढ़े हुए कौम अधिकार सबको मालूम है क्या कौम अधिकार अरे कौमुदी कौ पृथ्व्याम महोदय हर शहर की कौमुदी इव कौमु कुमाने पृथ्वी होता है पृथ्वी को उठा के कौन लाए थे जब हृणा के सुपने हिणयाक्ष ने कि हिना के सुपने हृणयाक्ष क्या किया पृथ्वी को गया था जल में जल में तो वह कहते हैं कि वो उस कु पृथ्वी को जब बचाने गए तो भगवान की जो गदा थी उसका नाम भी है कौमदी उस गदा से मार्ग को ठीक कर दिया इसलिए कौमदी का यह भी अर्थ होता है भगवान विष्णु की गदा उन्होंने क्या किया था पृथ्वी का रक्षा की थी इसलिए कौमदी रीव कौमदी उन्हें वैसे भगवान विष्णु की जो गदा है दुष्टों को संघार करती है उसी प्रकार यहाँ पर जो अन्य आए हुए जो गलत फहमी है उनको ये क्या करेगी मार के भगा देगी क्या करेगी मार के भगा और व्याकरण में जो दुष्ट शब्द है उनको मार मार करके सिद्धांत कहूंगी भगा देगी दुष्ट जो जोश से युक्त है यहाँ यहाँ पर कहते अन्य दर्शनों की बातें कुछ घुस गई हैं उनको एकदम शुद्ध कर देंगे उनको हटा देंगे यही क्या है यहाँ पर कौमदी उस अर्थ में और इसे कौमदी माने प्रकाश एक भी दुष्ट कुछ यहाँ पे दुष्ट तो दुष्ट माने दोष युक्त गलत चीज युक है दोष दुष्ट किसे कहते हैं दोष युक्त दोष और दोष किसे कहते हैं गलती को तो कुछ गलती से किसी ने ज्यादा कुछ कर दिया हो उसको क्या कर देंगे ये ठीक कर देंगे इसे लेकर होगा कौमदी अथवा कौमदी का जो प्रसिद्ध अर्थ क्या चंद्रिका चंद्रिका माने प्रकाशिका जो सांख्य तत्वों को या प्रकाश करने वाली क्या करने वाली है सांख तत्वों तक को प्रकाश करने, करने वाली है सबसे पहले वो मंगलाचरण कर रहे हैं क्या कर रहे हैं हजाम हजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम नमा काम एकाम भजन्ते नमस्कार या श्वेता श्वेतर उपनिषद उसके मंत्र का अर्थता था यहाँ पाठ कहाँ का है मंत्र श्वेता तो श्वेतर उपनिषद है उसी के मंत्र का यहाँ पर क्या उन्होंने किया सबसे पहले प्रकृति के कई विशेषण दिए रहे हैं क्या दे रहे हैं प्रकृति का विशेषण वह कैसी है एक है कैसी है, जा। जा है। और कैसी है लोहित शुक्ल माने वाल लाल माने क्या होता है रजोगुण शुक्ल माने गुण और कृष्ण माने नमो गुण उससे आज युक्त है क्या है मानी युक्त है और कैसी है बहुबी प्रजाहा सृजमान बहुबी कहा का रूप है बहुवी प्रधान सृजमानजमाना मैंने जैसे कुरवाण कुरवाणा <फ़वाना>, कुरबाणो कुरवाण है कौन प्रत्यय हुआ? ये तो सभी बताइए सब साना हुआ कुरवाणा में साना, कुरवन में क्षत्रिय उसी प्रकार सृजमाना में क्या है, साना से, मने रचती हुई रचती हुई कौन है और ये सानक प्रत्यक्षता में कर्म अनुक्त हुआ तो ऐसे गुरवी गो तो गुणवचना उससे क्या होता गीत होता है तो क्या बनेगा गुर गुर्वा, ऐसा करते करोगे क्या ना करते गुर्य ऐसा क्या बनेगा गुर्य और उसके बहुवचन बनेगा गुर उसी प्रकार बहुवी ही सस का द्विवचन बहुवचन सस व्यक्ति का वह भी ही। क्या कहूँगा मैंने अनेकों रूप वाली इसलिए प्रजा प्रजा रमा रमे रमा हा। प्रजा प्रजे प्रजा प्रजाम प्रजे प्रजा प्रजा बोली सवाल नहीं अब आप साहित्य पढ़े हैं आचार्य पहुंच रहे हैं चंदरक मुस्लिम तो इसी हम तो बता रहे हैं कि साफ हो जा तुरंत तो सृज माना यशेषण अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम साथ में है और बहु ही प्रजा वो क्या कर रही है बहु प्रजा सृज मानाम एकाम लोहित कृष्णाम आजाम न महा ये कहना चाह रहे हैं और सर्वप्रथम जो है जो हमारा प्रजा है माने माने एक तो प्रकर्षेण व्यक्त रूपेण जायन्ते इति प्रजा क्योंकि इनके यहां तो सत्कारवाद है तो पहले तो है ये सब प्रजा तो इसीलिए लिखा है प्राकृष हुआ प्रकार प्रकर्ष माने व्यक्त रूपेण जायन्ते या प्रजा जो व्यक्त रूप को प्राप्त हो रही है कौन व्यक्त रूप प्राप्त करा रही है सृजमान आविर्भवंती मैने यहाँ माने, माने का अर्थ क्या हो गया आविर्भवंती बहुत है एक रूप में क्या एक रूप में है वह प्रजा कितना रूप धारण कर रही है मैंने महागाजी जो विकार कितने हैं प्रकृति विक्रत सत्योढ़ कितने मैने पुरुष न प्रकृति है न विकृति है अब बीच वाले प्रकृति प्रकृति है सोला विकृति है अबीच वाले प्रकृति और विकृति है क्या हुए प्रकृति निकृति पुरुष ऐसा चला क्रम है कि नहीं है इसे मान लीजिए एक है पदार्थत्व एक है द्रव्यत्व और एक है पृथ्वीत्व तो बीच वाला क्या है व्याप्त भी और है और व्यापक भी है, है। पृथ्वीत्व का व्यापक कौन है द्रव्यत्व है और पदार्थत्व का व्याप्य उसी प्रकार बीच वाला क्या विचार है ये साथ प्रकृति और विकृत मन मूल प्रकृति के क्या है विकृति है और सोच की ये क्या है प्रकृति है इसलिए इनको क्या कहेंगे प्रकृति विकृति क्या कहते हैं हम लोग प्रकृति विकृति ये सब के सब क्या होते हैं व्यक्त रूप प्रजा माने का अर्थ क्या हुआ प्रकर्षेण प्रकर्ष माने व्यक्त रूपेण जायती माने प्रादुर्भवंती प्रजा सृज मान का अतल हुआ रच मने आविर भावयंती मन बनाती हुई कौन बना रही है प्रकृति बना रही है इस माना की वो बन रही कि बना, रही है। बना, बना रही, है। रही है बना रही है बना रही है इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे मन सृजमान में यहाँ पर निजं तिरणे अनुडादू पर लोक जब हम स्थान से करेंगे तो अनिडाद मिल जाएगा अनडादी हो से क्या बन जाएगा लोक हो जाएगा तो सृज माना कर तो क्या हुआ आविर्भवंती को करती हुई, हुई। अर्थात परिणाम मानाम जो परिणाम को प्राप्त हो रही हो वह क्या इसी ने कहा और कैसी अजाम अजाम न जायते या सा अजाम माने वह उसका कोई कारण नहीं है प्रकृति का यदि कारण होता तो जायमान होती इसलिए सृजमान तो है परिणमित तो हो रही है परंतु तो किसी से जन्म नहीं ले रही किसी से इस उत्पन्न नहीं हो रही है क्योंकि उसका, उसका, उसका कोई कारण नहीं है क्योंकि उस क्या कहा गया अजा कहा गया ना न जाते उसका कोई कारण नहीं है इसलिए कहा गया अजा और वह कैसी है एक है कि अनेक है एक है और उस एक होने पर उसका स्वरूप क्या है तो लोहिता शुक्ल कृष्णाम रंजयती थी लोहिता जो लोहित क्या करता है रंजन राग जिसे कहते लोहित गुण है शुक्ल क्या करता है भाषयती प्रकाश यती क्योंकि वह भास भास करता है सबको प्रकाशित करता है इसलिए क्या है शुक्लता भी है सर्वान रंजयति इसलिए क्या है राग होने से वह लोहित है और कैसी है वो ज्ञान सबको क्या करती है भाषयती प्रकाश इसलिए क्या है शुक्ल और कृष्ण वाले नील रूपा सरवान किन करो थी मोहयती मोहेति सबको मोहित कर देती है इसलिए वो कैसी है कृष्ण लोहित कृष्ण शुक्ल लोहित शुक्ल कृष्णाम अब यहाँ पर ये सब लोग व्याकरण वाले हैं सब यार तो किसी ने कहा तो लोहिता शुक्ला कृष्णाम होना चाहिए कोई पूछेगा समास हुआ तो पहले करिए समाज लोहिता चासो कृष्णा कुंवद कर्मधार है समान है ना आप कौन है समानाधिकर्ण कर्मधार ये समाना पूर्णी यहाँ यहीं पर महाती चासो आगे बोलो कर्मधार तो है ना कर... क्या सूत्र समान अधिकरण समान अधिकरण कर्मधार हाँ उसके पुंबद द्वारा पुंगद कर्मधार हाँ उसी से क्या हुआ है पुंगार जाती तो पहले पुंबद भाव कर दिए तो बन गया शुक्ल बन गया बन गया क्या लोहित शुक्ला बन गया फिर करे द्वारा फिर एक कर्मधारा करिए लोहित शुक्ला चाच कृष्णा तब बनेगा लोहित शुक्ल कृष्णा यदि द्वंद्व करोगे तो द्वंद्व क्या तो क्या बनेगा रूप लोहिता शुक्ला कृष्णा बनेगा यही हो जाए इसलिए वहाँ ताप रहना चाहिए था दिखाई नहीं दे रहा है वहां पे कोई कोमद भाव करेगा तो क्या रूप बने लगेगा लोहिता कृष्णा लोहिता, लोहिता शुक्ला कृष्णा मुझे रूप बने लगेगा इसलिए क्या करना है पहले हम लोगों को दो बार कर्मधारे करना कर्मधारे कर देना और सुन उनका मत भाव हो जाएगा तो क्या बन जाएगा लोहित कृष्ण लोहित शुक्ला कृष्ण क्या है हमारी इसलिए एक वचन देकर इसका क्या साम्या साम्यावस्था है क्या हमारी है साम्यावस्था अर्थात इसलिए उन्होंने कहा एक एक क्यों दिया है उन्हें सजाती द्वितीय रहिता विजातीय अस्त जाति कौन बैठा है पुरुष एक के कई अर्थ होते एको अन्य प्रधाने प्रथम केवले तथा साधारणे तो समाने अल्पे संख्या प्रयुष तो यहाँ पर जो एक शब्द है वो किसका वाचक है साधारण एको अन्यार्थे प्रधान प्रथम केवल एक आगे, आगे, आगे, आगे समान है मन मान एक समान है माना सजाति इसका कोई दूसरा नहीं है अब इससे तो क्या बिजाती रहे तो रहे केवल अर्थ कावाचक नहीं है ठीक अब यह कैसी है ऐसी जो प्रकृति उसको क्या कहने जा रहे हैं नम उस प्रकृति को नमन कर रहे कौन प्रकृति है जब बहुवी सृजमान बहुवी प्रजा सृजमानाम जाम लोहित शुक्ल कृष्णाम अजाम नाम वह जो एक अज है और कैसी है शुक्ला कृष्ण और तम के युक्त है और क्या है सबकी रचमान प्रादुर्भाव होती हुई है सबको परिणाम रूप से आ रही है अब इत हो गया कि प्रकृति को अब उन लोगों को नमस्कार कर रहे हैं जो इस प्रकृति के अंदर घुस करके और फिर भी क्या करते हैं इस प्रकृति को छोड़ देते दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं एक तो मोहित होकर इस प्रकृति के अंदर घुस जाते हैं और एक क्या होते हैं कि ये भोगने से भुक्त हो जाएगी को क्या भोग लेना जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आज का जो एक मंदिर विशेष है वहां जाते हैं रुपया खर्चा करके तो पैसा लगा के पचास रुपया सौ रुपया पांच रुपया जैसे जैसे यहाँ पर जा गए दूसरा आदमी सोचता है क्या यहां जाए पैसे बर्बाद करना पैसा नाष्ट होने से कोई लाभ नहीं समय बर्बाद करना है तो भुक्त भोगाम जहाती अन्य ये भुक्त भोग भुक्त माने भोग करने से नष्ट होने वाली वस्तु है इससे कोई लाभ नहीं शाश्वत नहीं छोड़ देते उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको अब नमस्कार करने वाले अजा ये ताम जुषमाणाम मैंने अजा याद को प्रथमा हो गई क्या है अजा मैंने जो अजा माने जीवा है एक तरह का वो क्या करते हैं भजनते ताम जिस प्रीति से बने हो जिसी धातु के क्या अर्थ है हाँ एकदम प्रेम पूर्वक जो सेवन करते हैं कुछ लोग जैसे हैं इसलिए लेकर अजा ये ताम जुषमाणा भजन थे दूसरे लोग कौन है भुक्त भोगाम ए नाम जह तहाँ का रूप है जात, जाते, है। प्रथम पुरुष का एक वचन प्रथम पुरुष का बहुवचन बाहुवचन रहे हमेशा पूजा जहीता जहीता में पूछेगा शास्त्री रुख्यस्ता गलत हो गया गलत हो गया पूछता है जहाज तुम अध्यस्ता चलता जहाती दो बनते हैं जहीता जहीता और क्या बनता है जाति माने त्यजंती त्यजंती जहाति माने त्यजंती जहाति माने त्यजती जहां का अर्थ क्या है यहाँ मतलब भुक्त तो भुक्त भुक माने भोग किसे कहते भुक तो भुग तो हैं भुक्त भोगाम वही है माने उसी का माने यहाँ भोगी न भुक्ता उन्हें सुख दुख अन्य साक्षात कारण ए तरह से भुगता हो जाएगा इसलिए कहा कहने भुक्त तो भोगाम एनाम एनाम जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति वाली थी उत्पत्ति के लिए जिसे हमने ग्रहण किया था उसी को आप किसमें ग्रहण करने जा रहे हैं त्याग है में तो कौन सूत्र है अन्वादीश। तो अन्वादीश अन्वादय लक्षण क्या है तर्ष्ट तर्ष्ट तो इस जब अन्वादेश तो होगा तब क्या आदेश तो होगा एयम किंचित कार्य मन जगत सृष्टि कार्य विधा उपात्य अजा प्रकत अजाया प्रकृति ग्रहण से पुनः कार्यांतर जो छोड़ने के लिए उसी ग्रहण करेंगे क्या हो जाएगा अन्वादेश हो जाएगा क्या दे हो जाएगा अन्वादेश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा एनाम माने एनाम भुक्त भोगाम जहति जो लोग इस भुक्त भोगा को छोड़ते हैं तान नुमा कौन अच्छा नहीं नीचे तो तो तो तो तो कौन जो उसको छोड़ दे वही सबसे अच्छे हैं और जो उसमें लगे हुए हैं वो कैसे अच्छे होंगे जी उनको क्यों भजना है उनको इसलिए कहना है उनको कह रहा वो क्या कहना है ये तो उसके भजन करते हैं प्रकृति के भजन करते हैं उसमें अन्य है जो सुमाणाम तम भजन उसमें कहना उधर कहने जा रहे हैं अजाते भजनते और जो भुक्त भोगाम ए नाम ये जहंती तान नुमा प्रकृति को भी नमस्कार है और प्रकृति की छोड़ने वालों को नमस्कार है और बीच में जो आनंद लेने वाले हैं उनको कोई उदासी उनसे क्या है आप देखिए दोनों जगह किया है नुमा पहले भी क्या है नमामह वचन का रूप है और नमामह वचन क्या है बहुचंता क्या बहुचंता है नवामी क्रिया नवामि क्रिया अब देखिए अब तुम लोग इसमें कौन बता सकता है कि इसमें कौन शब्द नियत लिंग है और कौन अनियत लिंगों का इसमें प्रयोग हुआ कोई बताएगा अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहुत प्रजा सृजमान अजा अजा एताम जुस्माणाम भजन्ते यहाँ पर ये सब है सब अन्य लिंग सब जैसे हमारा अजा भी दोनों लिंग में आ गया अजा पुन में भी आ गया अजा आ गए भी आ गया लोहित तीनों भी हो गए बहु उसी प्रकार का प्रजा एक है नियत नहीं प्रजा तो प्रजा हमेशा प्रजा प्रजा शब्द को ही नहीं होता है प्रजा ही होता है रमा की तरह क्या होता है प्रजा आजा दोनों है तो है आजा कौन दोनों लिंग है तो कहीं गीता में आया है अजो यम सास तो यम पुराणो अजय शब्द का है कहीं बोले तो होगा मतलब अजो नित्या क्या तुम 25000 हजार रुपया लेकर आए वहां को तुम्हारे सुनाई नहीं पा क्या है अजो नित्या तो आज क्या हो गया मतलब बीता सुनाया है तो 25000 पाया भूल गया है तो अजो नित्या क्या है अजो नित्या याद किया हो तो मिल गया आपके हाथ हाँ तो अजय हो सब तो हमने सब कुट कु भी नहीं भूल भी गए तो आजा दोनों लिंग हो गया इसलिए कह रहे हैं कि ये बोलने के लिए तुमको लाभ हो जाए ये इसलिए बता रहे हैं इसे बताने से क्या होगा यहाँ तक सब पद बताते बताते दो लाभ होगा कि कहीं बोलना है तो अब घबरा के नहीं दोनों बोलते इसीलिए अजाम तो और पुल्लिंग में है तो हजम अजम से लेकर नमस्कार करने के तरफ और लोहित ये तीनों लिंग है लोहित शुक्ल कृष्ण तीनों लिंग हो जाते हैं इसीलिए उसके लिए बता दिया और बहुवी में गीप कभी होता है कभी नहीं तब जाना वो तो विकल्प से होता है सृजमान वही स्थिति है पुल्लिंग भी हो सकता है विशेषण होते थे क्रियावाचक क्रिया प्रवृत्ति निमित्तक सृजमानम कुलजमान पुरुषा प्रकृति ये तीनों लिंग होगा सृजमान कुरण कुरवाणा कुरवाण तीनों लिंग होता है ठीक उसी प्रकार जुषमाणा भी क्या होगा तीनों में होगा क्या होगा जुसमाणा स्त्रीलिंग जुसमाण उल्लिंग जुसमाणम उलम नकूं तकलिंग क्या हो जाएगा तीनों लिंग साध भी क्या है वहां सा शब्द तीनों लिंग है ना तत्य आगे और ता, साते ता, आज प्रथमम स्वल्पारंभा तो दिन कभी